हम हंगीना वंदे मुकुंदमरविंद जलाय दाक्षमें शंखदशन कृंदाजेवन वितपंदावनाल मुहेपोण नवजलधरवर्णोद्भासितलिनाश्वर कनक ऋकूल चार वर्वतूल कमतिथिगोपीकुमार ूषि घोषितकतांबराबिंदफलाघोषा पुरेन्द सुसुंदर मुखादरविंदष्णा पर कि तत्म जा समस्त चराचर जगत के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त है सभी भगवान के रूप हैं और इस नाते आप के चरण कमलों में मेरे नमस्कार ये हमारी सभ्यता की एक विशेषता है आज का जगत बहुत आगे बढ़ता है तो कहता है कि सारे विश्व में बंधुत्व को देखो और वो विश्व उनका है मानव प्राणी माने मनुष्य मात्र भाई भाई हैं इस प्रकार धारणा करनी चाहिए भाई भाई-भाई बंधुत्व है।, है आत्मत्व नहीं ईश्वरत्व नहीं भाई भाई में जहाँ स्वार्थ में बाधा पड़ती है वहाँ लड़ाई भी हो जाती है कौरव पाण्डवों में पर ऋषियों का अनुभव इससे बहुत आगे वो प्राणी मात्र में आत्माओं की उपलब्धि करते हैं समस्त प्राणियों में एक आत्मा है और आत्मा यानी उससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भगवान है। और फिर प्राणी मात्र से भी चेतन से आगे बढ़ते तो कहते हैं चेतन अचेतन सलील महिंच ज्योतिष सवा दिशो दुर्मादी सरत समुद्र वायु अग्नि आकाशवायुअल पृथ्वी कार्य नक्षत्रे जीव दिशाएं ये पेड़ पैधे सरत समुद्र नदी समुद्र ये सब के सब भगवान के शरीर है इन सब में भी भगवान ही भरे हैं ये समझकर कर सबको अनन्न्य भाव से प्रणाम करें। ये हमारी सभ्यता का एक स्वरूप था किसी दिन और सिद्धांत तो आज भी है परंतु ये स्वरूप हमारे जीवन से निकल गया अभी अभी मैं इसी संस्कार को लेकर के आ रहा कुछ ऐसी बात मेरे सामने आई कि यहाँ बड़ा कलह आपस में हो रहा है तो केस में इस भूमि के आसपास भी, तो भी स्तरीय भगवान देखने वाले सबको भगवान में लगाने का ठेका लेकर बैठे बैठने वाले अपने को सब में सद्भाव का प्रचार करने की क्षमता रखते है हैं ऐसा मानने वाले न मानते तो ऐसा करते क्यों सब में प्रचार करना है और वहां अगर व्यक्तिगत रूप से लड़ाई है कलह है द्वेश है जीवन की असलियत कहा है न तो सिद्धांत की मान्यता है और न साधन की तत्परता है कल अपने बात हुई थी साधक वाद का अवलंबन नहीं करता वादो नवलंबित कौन किस्मत का है इस बात को जानने की आवश्यकता नहीं अपना अपना मत कर करें अपने इष्ट मार्ग पर साधक को तो चलना है न दूसरे का वो खंडन करे न मंदन करे न दूसरे की तरफ ताके न विरोध करे चुपचाप अपने मार्ग पर बिना अटके बिना भटके चलता रहे और उस मार्ग में आने वाला जरा सा भी विघ्न न करे तो स्वयं तो वो विघ्नों का उत्पादन करेगा ही कैसे विघ्न कोई दूसरा भी आ जाए तो उससे बचना चाहता है इसलिए वो दूसरे की बात न करता और न कहता न सुनता सर्वन मैं और कथा नहीं सुनी हूं रसना और न गयी हूँ रुकी हूँ कानन दूसरो नाम सुन नहीं एक ही रंग रंगो यह डोरो दूसरो नाम करह रसना मुख डारी हलाहल बोलो ठाकुर प्रीति की रीत यही हम सपनेक नहीं भोरो बावरी वे अखियां आ गरी जाए जो सावर छाड़ निहारती गोरो अन्य साधन की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जिसमें दूसरे को स्थान नहीं रहता किसी इंद्रिय के लिए मन में तो दूसरा आना चाहिए ही नहीं इंद्रियां भी दूसरे का स्पर्श न करें किसी प्रकार से भगवत विषय को छोड़कर आंख भगवान की बात देखे कान भगवान की बात सुने जीभ भगवान का प्रसाद ले त्वक भगवान का स्पर्श करे नासिका भगवान की अंग गंध सूंघे कर्मेन्द्रियाँ साड़ी की साड़ी भगवान में लगी रहें ये साधक का काम है जो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहता है उसको समेट रखना है अपने आप को सर्वश उसको इंद्रियों को मन को खुलानी छोड़ना है यथे विचरण नहीं करना है उसको तो बड़ी सावधानी के साथ लगे रहना है और लगाए रखना है मन को इंद्रियों को ये तो जाएंगे इनका हाँ तो स्वभाव है इंद्रिया तो बहरमुखी है ही तो इन इंद्रियों को मन को बराबर लक्ष्य की ओर लगाए रखना है तब ठीक वो पांडवों की कौरवों की परीक्षा हुई ये जब द्रोणाचार्य के द्वारा इनका अध्ययन समाप्त हो गया आजकल भी होता है प्रैक्टिकल परीक्षा होती है तो परीक्षा जब होने लगी तो एक पक्षी एक वृक्ष के सबसे ऊंची टहनी पर बैठा दिया गया नकली और उसके अमुक अंग में बाई आंख में निशाना मारना है तो चार्य सब विद्यार्थियों को तो खड़ा करके पूछते हैं कि भाई क्या दिखता है एक से पूछा क्या दिखता है उसके समझ में बात नहीं आ कि गुरुजी महाराज दिखने की बात क्या पूछते आंख तो हमारे है ही आंख वाले को सब कुछ दिखता है तो ये कैसे पूछते हैं तो कहा महाराज सब तो दिखता है बोल ठीक है बड़ा अच्छा तुम बैठ जाओ और कोई बोले भाई क्या दिखता है तो किसी ने कहा बोले महाराज आप दिखते हैं पेड़ दिखता है पक्षी दिखता है ये सब भाई दिखते हो तुम भी बैठ जाओ तीसरे ने कहा महाराज और कुछ तो नहीं दिखता आप दिखते हैं मैं तो हूं ही और ये पेड़ दिखता है पक्षी दिखता है क्या तुम भी बैठ जाओ चौथे ने कहा कि महाराज पेड़ दिखता है और कुछ नहीं दिखता पेड़ है पेड़ पर वो पक्षी बैठा है कहा तुम भी बैठ से पूछा तुमको बोले हाँ महाराज हमको वो डाली दिखती है जिस पर पक्षी बैठा है फिर पूछा तुमको क्या दिखता है बोले हमको महाराज वो पक्षी दिखता कुछ नहीं दिखता कहा तुम भी बैठ जा अंत में अर्जुन से कहा महाराज मुझको तो उसकी बाई आ और कुछ दिखता नहीं और कुछ कहीं है ही नहीं तुम निशाना मारो अप्रम शर्वन तन ये उपनिषद कहते हैं तो निशाना दिखे और कुछ दिखे नहीं ये है लक्ष्य पर दृष्टि तो साधक का निरंतर अपने साध्य पर दृष्टि रखना है तब तो वो आगे बढ़ेगा पर साधक यदि बहुश्रुत होना चाहे बहुमुखी होना चाहे बहुत जानना बहुत करना चाहे तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है वो कहीं पर रहता नहीं एक जगह पर नित्त रास्तों की नई बात सुने और नित्त रास्ता बदले और रास्ते की बात पर विवाद करने लगे ये ठीक नहीं ये ठीक इस बात को लेके लड़ने लगे तो बताइए उसका रास्ता कटेगा क्या तो रास्ता कटने के लिए आवश्यक है ये कि दूसरे की बात सब अच्छी खंडन नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं अपने रास्ते को बदलना नहीं तो भूल का रास्ता दिख जाए तब तो भले ही बदल ले नहीं तो अपने रास्ते को बदले नहीं बोले पराया अच्छा बोले अच्छा उसके लिए महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जि कर मन रम जा सन काही का सन काम मान लिया सप्तरों से कहा दुर्गा जी ने भगवती उमा ने कि मान लिया आपके विष्णु में सारे गुण ही गुण हैं और मान लिया हमारे महादेव जी में सारे दोष ही दोष हैं मान लिया झगड़ा कौन करें पर हम तो गुण से प्रेम नहीं करना है ना हमें हमारा तो मन उ रम गया इसलिए हमें तो शिवजी जी भवन होते हुए भी उन्हीं से काम है आपके विष्णु भगवान से काम जन्म कोटिलगर हमारी दरों शभु नह कुमारी करोड़ों जन्मों तक हमारी तो एक ही लगन है ये रगड़ा चलते ही रहेगा या तो भगवान शंकर का एक कार्यवरण होगा नहीं तो कुमारी ही रहोगे ये है साधन में साधना में साधक का लक्ष्य वो अगर इधर उधर दौड़ता है और इधर उधर की बात करता है तो वो साधन से पतित हो जाता है अच्छी बात भी ये स्वधर्मे निधनम श्रेय पर घर में भयाव साधक का स्वधर्म है अपनी साधना उसका स्वधर्म है अपने साध्य की ओर चले चलना दूसरा उससे अच्छा बोले बहुत अच्छा और किसी भी पतिव्रता पत्नी से कोई ये कहे देवी से कि तुम्हारे पति की अपेक्षा अमुक पुरुष जो है वो तो बड़ा बुद्धिमान है गुणवान है शीलवान है सुंदर है उसमें तमाम ही गुण मौजूद हैं और तुम्हारे पति में तो वो नहीं तू तो सुनना नहीं चाहेगी अगर पतिव्रता है तो इसको ये बात सुनने में बुरी मालूम होगी कि भाई ये सुनना भी पाप है पर पुरुष की प्रशंसा सुनना भी सती के लिए पाप है वो एक शरद सुंदरी नाम की एक जमींदार बहू थी ये बंगाल की सच्ची घटना है जवान लड़की थी पति मर गए जमींदार था तो बड़ा मान था वो राजा कहलाते थे तो वहाँ के कलेक्टर अंग्रेज थे तो कलेक्टर की पत्नी उसके पास आई दुख में आते ही हैं हम लोगों के बैठने वो आते हैं तो कलेक्टर की पत्नी वो नई ब्लाट से आई हुई थी उनको अपने आचार का पता था तो उसने बड़ी सरलता से सहानुभूति के शब्दों में कह दिया कि बहन तू तो भी छोटी सी है तेरी उम्र तो बड़ी है नहीं तो तू विवाह कर ली वो सुन लिया रोने लगी कलेक्टर की पत्नी तो लौट गई उसके मन में आया कि जिस शरीर के कानों से ये पाप की बात सुनी गई उस तो शरीर को रखना क्यों है दूसरे से विवाह कर लो ये पाप की बात कान से सुन ली गई तो शरीर को नहीं रखना उसने अन्वेशन शुरू कर दिया अन्न जल का परित्याग कर दी ये सच्ची घटना है अन्न अन्न जल जल का का परित्याग परित्याग कर पर कर दिए देने पर धीरे धीरे हल्ला राज, राज रानी थी बात फैली कलेक्टर तक बात गई कलेक्टर ने अपनी पत्नी से कहा भाई क्या बात है बोली मैं तो गई थी पता लगाया तो उसने सरसुंदरी ने बड़े संकोच से बात कह रही कि ये कारण हुआ उस बिचारे को ये भी डर कि कहीं की पत्नी पर कोई कलंक न लग जाए, ये भी वो नहीं चाहती पर मालूम हो गया तो वो अंग्रेज महिला बड़ी सज्जी वो आई उसने आके कहा कि बहन तुम्हारा इतना ऊंचा भार है ये मैं जानती नहीं थी मेरे कल्पना में नहीं थी मैंने अपने देश की प्रथा के अनुसार अपनी बात कह दी तुम क्षमा करो कि पाप मेरा है तुम्हारा नहीं तब उसने भोजन किया तो दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते डूंगरपुर की एक लड़की रही डूंगरपुर के पास की ये भी सच्ची घटना है डूंगरपुर के पास एक राजपूत लड़की उसकी सगाई हो गई किसी लड़के से राजपूत से ब्याह नहीं हुआ तो अकबर थे उस समय अकबर ने किसी कारण से उस देश पर चढ़ाई की और बड़े बहादुर लोग वहां थे तो अकबर भी आए देख तो वो लड़की जिससे सगाई हुई थी वो लड़का भी एक सिपाही था युद्ध में तो उसकी सहायता करने के लिए वो लड़की भी मर्दाना वेश धर के पर तो राजपूत लड़की थी वो भी में आ गई वो लड़का मर गया मारा गया तो वो उस लड़के की लाश ढूंढ रही थी पुरुष वेश में तो इतने में कुछ मुगल सिपाही आ गए उन्होंने देखा राजपूत लड़का है तो उस पर हमला किया वो अकेली थी उसने इतने जोर से उसका उत्तर दिया कि पांच सात दस बीस सिपाही वहीं पर अकबर दूर से देख रहा अकबर ने रोक दिया सबको खुद आ गया रहा अकबर उसके शूरकब को देखकर वीरता को देखकर बहादुरी पर प्रसन्न होकर अकबर ने पूछा भाई तुम कौन हो क्या मिल रहा तुम हो कौन किस गांव के हो किसके लड़के हो तो उसने कहा मैं लड़का नहीं मैं तो लड़की हूँ <laughs> लड़की हो तो यहाँ इस वेश में कैसे तो कहा कि मेरा पति यहाँ आया था लड़ने के लिए उसके सहायता के लिए मैं भी आ गई राजपूत लड़की और उसका यहाँ पर स्वर्गवास हो गया मैं सती होने के लिए उसकी ला जुड़ रही थी इतने सिपाहियों ने आकर और ये मेरे पर हमला किया तो मैंने उसका उत्तर भी तो कहा बेटी तुम्हारा कब ब्याह हुआ था कितने दिन हुए तो कहा ब्याह तो नहीं हुआ था ब्याह नहीं हुआ तो पति कैसे हुआ तो कहा सगाई हो गई एक बार वर्णन कर लिया गया कि शरीर का वही पति भगवान सबके पति वो अलग चीज तत्वों के भी पति लेकिन सगाई हो गई थी इसलिए वो मेरा पति ही था अकबर ने जन्म की धूल ली कहा धन्य देवी तुमको सगाई होने पर तुम्हारी ये दशा है तुम दूसरे को नहीं जानती ये होना चाहिए साधक का लक्ष्य उसके लिए लड़ाई झगड़ा मतवाद संप्रदाय ये तो या तो विद्वानों का काम है या आचार्यों का या संप्रदायियों का ये ऊंचा ये, ये नीचा करते रहें, और अपने अपने मत की स्थापना करते रहें, वो सूत्र हैं, वो सब आदरणीय है उनका कोई विरोध नहीं पर साधक जो है वो क्या करे वो तो तो कमजोर है है है है उसको अपने तो अपने मार्ग पर चलना है, अपने मुकाम को पहुंचना है। तो जल्दी पहुंचना जल्दी वो समय नष्ट कर दे क्या इस प्रकार के आपस के कलह में झगड़े में द्वेश में अपनी साधना को भूल कर क्या वो उल्टा चल निकले क्या वो हंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे यो तो मानव मात्र को भगवान ने साधक बना के भेजा इसलिए ये सिद्धांत कर दिया कि मनुष्य का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और तो यही नहीं तो मनुष्य बनने का मनुष्य बनाए जाने का उद्देश्य ही है वो भगवत प्राप्ति की साधना करके भगवान को पाले तो मानव मात्र का ये धर्म है ये कि वो अपने जीवन को व्यर्थ अनर्थ में न लगा कर सत्य स्वार्थ भगवान की प्राप्ति में ही लगावे पर जो अपने को साधक मानता है जो साधना की भूमि में अपने को उतरा हुआ मानता है और चाहता है उसके लिए तो ये खास कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने लक्ष्य को छोड़कर दूसरी ओर न ताके, न देखे, न सुने न समझे अच्छा है बड़ा अच्छा है। बोले तो तुम्हारी बात ठीक ठीक ठीक नहीं बोले बहुत थीक थीक थीक नहीं। बहुत बस झगड़ा मिटा भाई हार जाओ झगड़ा मिट गया तुम्हारी बात बहुत ठीक चलो लेकिन अपने लक्ष्य में जरा सा भी कहीं पर घ्न आता हो उससे अपने को बचाए रखे चाहे कोई उसको हारा हुआ मान ले कायर मान ले बुजदिल मान ले सिद्धांत की स्थापना करने में समर्थ मान ले उसको स्थापना सिद्धांत की नहीं करनी है उसको तो चलना है क्या ठीक बे क्या बेठी ये लड़ना नहीं है उसको तो रास्ता तय करना है तो रास्ता तय करने वाला जो पथिक होता है सच्चा मुसाफिर वो कहीं रास्ते में अटकता नहीं न किसी से द्वेष करता है न राज करता राग किया तो फंस गया द्वेष किया तो फंस गया और ये सब जगह बैठे महाराज इंद्रिय सेंद्रिय थे राग द्वेश नशम आगछे परिपंथ ये तो डेरा डाले बैठे हर जगह हर स्थान पर मूल बैठे है कि अच्छी तरह से थाना बना के बैठे हैं ये जरा से जाने वाले नहीं है, तो तो ये जो है इनके वश में मत हो जाना भाई नहीं तो लूट जाओगे ये बटमार बैठे हैं लूटने वाले तो बचा रहे ये इतनी जोर से आते हैं आता आदमी भजन करने के लिए और जहां आकर के किसी दल में शामिल हो गया दूसरे दल का विरोधी हो गया ये चीज़ राजनीति में तो थी एक अंग्रेज ने बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है राजनीति पर वो वो लिखता है कि नया नया कॉलेज से निकला हुआ तरुण जब देश सेवा की शुद्ध भावना से त्याग करके क्षेत्र में उतरता है तो वो कोई न कोई जो बड़े खूसट लोग होते हैं तके तकाये उनके दली में आता है उनके दल में आने पर उसे या तो उसकी हाँ मिलानी पड़ती है हाँ में हाँ तो नहीं तो उसका उसको बैरी बना लेना पड़ता है तो होता क्या है वो या तो अपने को खो देता है और या उसे वहां से भागना पड़ता है यही बात आज सारे क्षेत्रों में है धर्म के क्षेत्र में साधना के क्षेत्र में हमारे इन आश्रमों में इन मठों में सच्ची बात ईमानदारी के घर कही जाए तो यही तो हो रहा है अपनी अपनी धकली लेके हम बजाते हैं मैं तो समझता हूँ कि ये जो सुनने वाले लोग आते हैं ये आश्रम चलाने वालों की परीक्षा इनमें से कई ऊँचे होते हैं जो सच्ची भावनाओं को लेकर के श्रद्धा पूर्वक लगना चाहते हैं और हम लोग तो लगाने का नाम लेकर अपने को इनको दोनों को धोखा देते हैं वो अपनी कहता हूँ महाराज हो किसी के नहीं कहता और किसी के नहीं कहता सब अच्छे हैं पर यह चीज़ ऐसी मालूम होती है कि जब तक हमारे में राग द्वेष है हम दूसरों को देंगे क्या जो है वही देंगे हाँ हमारे जीवन में जो चीज़ है हम अगर वितरण करना चाहेंगे तो उसके सिवा क्या बांटेंगे जिसकी गोदाम में प्याज लहसुन भरा है केसर कपूर नहीं वो यदि कहीं बांटने को खड़ा हो जाए बल हम अपनी गोदाम का माल बांटेंगे तो क्या बांटेगा वो जो प्याज लहसुन भरा वही ना बांटेगा केसर कपूर लाएगा कहाँ से वो तो उसके उसके अन, उसके घर में संग्रहित है या नहीं स्टॉक है या नहीं इसलिए रामपीत स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि भाई पहले उपदेश दे अपने अपने को उपदेश दे करके अपने को वैसा बना दे अपने को बनाने के बाद फिर अपने जो बनी हुई बात है जो अपने अंदर आई हुई बात है वो लोगों से कहे और उस बात का समर्थन हो जाएगा उसके जीवन से अभी हमारे पास परसों एक पत्र आया हमारे प्रेस का है। उसमें लिखा ये गुजरात के सज्जन आए सौराष्ट्र उन सज्जन ने आकर के प्रेस में देखा घूमे फिरे मेरे सामने आ गए थे वो मैं कहा उसके दो दिन पहले तो वो कितने मुग्ध हुए और वो कहने लगे कि यहाँ दो महीने कैसे हमको तो रहने को मिल जाए किससे आज्ञा मांगे कौन हमें रहने के दे देगा? तो हम तो निहाल हो जाएं? तो उन्हों वो बेचारा ऊपर ऊपर से देख दिया वो हमारे अंदर घुसता तब सबको तो पता लगता है कि यहाँ नर्क भरा है यहाँ स्वर्ग वर्ग नहीं है और शायद पहले मानता है मैंने इस बात को कहने पर मानता भी नहीं पीछे तो अनुभव करने पर तो पछताता कि हम भूल से यहाँ स्वर्ग समझ के आ गए तो हमारा ये स्वर्ग आश्रम हमारा ये भवन हमारे ये आश्रम यदि वास्तविक ये स्वर्ग नहीं है वास्तविक आश्रम नहीं है तो इनमें अगर वास्तविकता नहीं है इनमें अगर भगवत भाव का प्रवाह वास्तव में नहीं बहता है तो ये सब धोखे हैं साधक को इन धूखों में नहीं पड़ना चाहिए मैं बड़ी करीब बात कह रहा हूँ भला पर यह स्पष्ट बात है साधक को इन मुलम्बेबाजी में ऊपर के वेश को चाक्य को देख करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि महात्मा ही होंगे और ये भवन का नाम इसलिए ये मुख्य भवन ही है हमारे यहाँ हम मुख्य भवन काशी में बड़ा अच्छा है हम सबकी तारीफ करते हैं इसलिए कि उनका मोटिव अच्छा था देश अच्छा था भाव अच्छा था और बहुतों का भी अच्छा है लेकिन वह केस चलते हैं। मुख्यु भवन में केस कैसा सोचने की चीज है ना मुख्यु भवन में केस क्यों जहां मुमुक्षुत्व तो प्रकट हो गया जहा सारे ये लोग परलोक के भोगों से विरक्ति हो गई वहां तो सट संपत्ति आई सद संपत्ति आने के बाद आई का विपन्न करने के लिए हमने भवन बनाया और उस के भवन में अगर चलते है द्वेश को लेकर तो वो क्या थी स्वर्ग में दुख कैसा वहां तो सुख ही सुख है तो स्वर्ग के आश्रम में भी अगर दुख हो तो क्या थी गीता में अगीता कैसी तो भगवान का गीत ही जीवन में गाया जाना चाहिए भगवान का स्वर ये गीता के अध्ययन करने के जीवन का स्वर होना चाहिए तब वो गीता का ठीक अध्ययन करने वाला चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण देश में घूमने नित्यानंद महाराज प्राप्त थे तो देखा एक जगह एक ब्राह्मण देवता तो गीता का पाठ कर रहे और उनके आंखों से आंसू बह रहा मत से बैठे स्तब्ध बिल्कुल पर पाठ में अशुद्धि आ रही कहीं नित्यानंद जी बड़े पंडित रहे तो अशुद्ध पाठ उनको सहन नहीं होगी विद्वान लोग जहाँ अशुद्धि देखते हैं वहां भगवान को भी भूल जाते हैं बड़े अशुद्ध बोलता है ये व्याकरण दुष्ट है